बरहापडम नटबरबपुक कर्णय कर्णि बिभ्रदार स कनकप बई माला मध्रबे धर सुधया पूयन गोपबृंद बृंद्यम स्वद रमण विषदीत ब्रजे बस नवनीत गोपना च दुकूलचौरम अनंत जन्म पच shram namami <coughs> namah kamalana nama ninne nama kamalpa यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रयनोति तस्म तग्व दिवबु प्रकाशम मुमह प्रपदे वेद कृत्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 ओ बिनस जीव माया तीनों तत्वों के तत्व ज्ञान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है चार प्रकार के प्रमुख दुखों से दुखी है नंबर एक दुख है शरीर का अनेक प्रकार के रोग शारीरिक रोग आप सब लोग जानते हैं डॉक्टरों के यहां चक्कर लगाते हैं बहुत से रोग प्रारब्ध जन्य होते हैं बहुत से रोग दो सज होते हैं अपनी गलती से होते हैं लेकिन साब रोगी हैं और नंबर दो इससे बड़ा दुख मानसिक रोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अनेक मन संबंधी रोग बहुत बड़ा पहलवान है स्वस्थ है शरीर ठीक है खरब पति है मन तो सबका रोगी है सबका रोगी है जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक रहेगा ये मानस रोग काम बात कफ लोभ व्यपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा तीन रोग सबसे बलवान हैं बात पित्त कफ आयुर्वेद में और मानसिक रोगों में काम क्रोध लोभ भगवान ने गीता में कहा है ना नरक से तीन प्रकार के रोग यह है मन के काम क्रोध तथा लोभ एतत त्याजे अर्जुन को बेवकूफ बना रहे हैं ये तीन मानस रोग ही सबसे प्रमुख हैं बाकी रोग इन्हीं से पैदा होते हैं इनको छोड़ दे क्या तौलिया है ऐसे छोड़ दे अरे कैसे छोड़ दे भाई बस तू छोड़ दे तुलसीदास जी कहते हैं ये रोग सबके हैं आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन गीता आठवें अध्याय का सोलहवां श्लोक ब्रह्मलोक तक के सब के सब जीव रोगी हैं उन जीवों को छोड़कर जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है इंद्रादिक भी रोगी हैं। ये सारी बीमारी वहां भी है स्वर्ग के सम्राट में स्वर्ग स्वर्गवासियों में तो है ही है देखो, जिसके यहा उर्वशी, मेनका त्रैलोक के सुंदरी इंद्र के अंडर में वो इंद्र हमारे मृत्युलोक की अहिल्या में आसक्त हो गया सात जगह ये मानस बीमारी है और नंबर तीन जो दूसरों से दुख मिलता है बैर आकार काहूसो जो करना ताहूसो दुष्टों से जो काहू की सुन बढ़ाई तो सांस ले ही जन जुड़ी आई दूसरे के वैभव को देखकर उसको दुखी करना परेशान करना बदनाम करना झूठा आरोप लगाना हमारे इतिहास में संतों को कितना कष्ट भोगना पड़ा है और चौथा है गर्मी सर्दी ये बाहर की चीजें इनसे भी दुखी है सब व्यक्ति तो ये चार प्रकार के दुख प्रमुख है इसके अतिरिक्त प्रारब्ध का दुख है तमाम दुख है गिना नहीं सकते उन दुखों की निवृत्ति के लिए अथवा संक्षेप में कह दो आनंद की प्राप्ति के लिए सभी जीव प्रत्यक्षण प्रयत्नशील हैं क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता कश्चित क्षण कर्म कृत इस आनंद प्राप्ति या दुख निवृत्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म जीव माया का तत्व ज्ञान परमावश्यक है अत ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीनों अनादि हैं लेकिन जीव माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है ब्रह्म के अंडर में है ब्रह्म इनका प्रेरक है धारक है शासक है और अनेक प्रकार के ब्रह्म के लक्षण लक्षण डिटेल में आप लोगों को बताए गए उनको दोहराना समय को गमाना होगा आगे चलिए जीव तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जो चेतना युक्त हो ऐसी कोई चीज उसको जीव कहते हैं और जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे और ये प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं हम लोग जब शरीर में जीव आया तो चेतना आई जीव चला गया चेतना चली गई और इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद हो गया वो भी चले गए जीव के साथ ये इंद्रिया खास तौर से दो प्रकार की होती है एक तो ये इंद्रिय गोलक गोलक जैसे पर्स होता है ना आपका और पर्स में रुपया होता है बड़े बड़े पर्स बहुत से लोग रखती हैं देवियां खास तौर से अपने सामान बाल बच्चों के उसी में सब और रुपया मैंने एक दिन एक से पर्स लिया हमने कहा कितना रुपया हमने कहा पांच रुपया इतना बड़ा पर्स है? तो पर्स के अंदर जो रुपया है असली तो वो मूल्य है तो उसी प्रकार ये इंद्रियों का घर है आंख जो दिखाई पड़ती है इस घर के अंदर आंख होती है जब वो आंख खराब हो जाती है तो डॉक्टर कहता है अब कुछ नहीं हो सकता कान रूपी बाहर की इंद्री के अंदर कर्ण इंद्रिय होती है ऐसे ही दो प्रकार की इंद्रियां होती है एक सूक्ष्म एक स्थूल और मन तो सदा सूक्ष्म होता है वो तो स्थूल होता नहीं तो सदा आसम शरीरा उत्क्रामत सही बैत सरवक्रामत जब ये जीव शरीर छोड़ता है तो ये इंद्रिय मन बुद्धि भी सब उसके साथ जाते हैं अकेला जीव नहीं जाता और एक शरीर भी उसको देते हैं भगवान सूक्ष्म शरीर शरीर से छुट्टी नहीं मिलेगी बिना भगवत प्राप्ति हुए शरीर पीछे लगा रहेगा आपके कोई शरीर हो तो इस प्रकार जीव चेतना युक्त होता है और उसकी पहली परिभाषा है कि ये जीव भगवान की शक्ति है वेदों के द्वारा भी आपको बताया गया और गीता आदि के द्वारा भी बताया गया कि जीव भगवान की शक्ति है और शक्ति नान सत्वम व्यंजयत शक्ति होने के कारण ही इसको अंश कहा गया ये भगवान का अंश है अंश और अंशी में भेदा भेद दोनों होता है इसलिए पच्चीसों वेदांत सूत्रों के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा आपको बताया गया कि जीवात्मा परमात्मा में भेद भी है अभेद भी है आगे चलिए ये जीव भगवान की कैसी शक्ति है आप कहेंगे पराशक्ति है क्षेत्रज्ञ शक्ति है अनेक नाम है इसके नहीं वो तो ठीक है लेकिन एक तो अंतरंग शक्ति होती है और एक बहिरंग शक्ति होती है तो जीव भगवान की अंतरंग शक्ति है या बहिरंग शक्ति है वेदस्तुति हुई है भागवत में स्वकृत पूरे स्वमी स्वबहिरंतर संबरणम अबहिरंतर ये न बाहिरंग शक्ति है न अंतरंग शक्ति है लो ये बहिरंग भी नहीं अंतरंग भी नहीं फिर क्या ये तटस्थ शक्ति है तटस्थम तुचिद्रूप रंजित गुण रागेण सजीव कथ्य नारद पांच माया के गुण से रंजित हो माया के अधीन है जीव और न तो अंतरंग शक्ति से संबद्ध हो न बहिरंग शक्ति से उसको तटस्थ कहते हैं अंतरंग शक्ति भगवान की कौन मैंने बताया था भूले ना होंगे स्वरूप शक्ति पराशक्ति चित्त शक्ति योग माया ये अंतरंग शक्ति है ये सदा भगवान में रहती है और बहिरंग शक्ति माया सदा बाहर रहती है तो जीव भी बाहर तो रहता है भगवान में जीव का बास नहीं है यह समझिए गधे की अक्ल से सूर्य जो होता है ह उसकी किरणें होती हैं, हाँ तो सूरज की किरणें सूरज से बाहर है ना हाँ वो कभी सूरज में लौट के तो नहीं जाएंगी वो सूरज नहीं बनेंगी नहीं लेकिन सूरज के बिना सूरज की किरण का अस्तित्व नहीं है हा ऐसे ही वो सूर्य रूपी भगवान श्री कृष्ण की किरण रूपी ये सब जीव हैं और भगवान से दूर पृथक अलग हैं माया बद्ध मुक्त हो करके भी सूरज नहीं बनेंगे आगे हम आपको बताएंगे तो इस प्रकार ये तटस्थ है उभय कोटा व यानी पराशक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं माया शक्ति जड़ है उसके अंतर्भुक्त भी नहीं क्योंकि जीव चेतन है माया से श्रेष्ठ है भगवान ने कहा है न गीता में ये पराशक्ति है उत्कृष्ट है इसलिए ये बीच में है देखो यो समझो भगवान की पराशक्ति युक्त भगवान श्री कृष्ण उनके नीचे जीव क्यों माया क्यों नहीं इसलिए कि जीव माया इन दोनों शक्तियों में माया जड़ है और जीव भगवान का सजातीय चेतन है इसलिए भगवान के नजदीक उसका नंबर आया जीव और जीव के बाद है माया तो मध्य है जीव शक्ति इसलिए तटस्थ कहते हैं उसको ये दोनों में इसकी गिनती नहीं न पराशक्ति इसको अपनाती है उसके अंतर्भूत भी नहीं और माया के अंतर्भुक्त भी नहीं वो जड़ है ये चेतन है इसलिए ये तटस्थ है तो तीन बात मैंने आप लोगों को बताई जीव भगवान की शक्ति है नंबर एक तटस्थ शक्ति है नंबर दो और भगवान से इसका भेद भी है अभेद भी है नंबर तीन बस तीन बात आप समझिए और चौथी बात क्या कि पराशक्ति युक्त भगवान का भी अंश नहीं है जीव मैंने कल बताया था धन कि अगर पराशक्ति युक्त भगवान का अंश होता जीव तो भगवान के समान होता उसको स्वांश कहते हैं जो पराशक्ति युक्त भगवान के अंश होते हैं उनको स्वांश कहते हैं ये जितने भगवान के अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ये ये लोग स्वांश हैं तभी माया बद न, न होंगे और जो विभिन्न है जीव वो सदा से माया के अंडर में है लेकिन सदा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं अगर हम भगवान को प्राप्त कर ले तो हमारी छुट्टी छुट्टी माने मुक्ति माने माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे भगवान के लोक में चले जाएंगे भगवत जन बन जाएंगे माया जन नहीं रहेंगे तो स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश जीव नहीं और माया विशिष्ट श्री कृष्ण का भी अंश जीव नहीं क्योंकि माया जड़ है ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है तीसरी शक्ति जीव शक्ति है ना नष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्र वो जो क्षेत्रज्ञ शब्द कहा है विष्णु पुराण में उजीव शक्ति है तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है जीव ये चार बात अब आगे चलिए इस जीव का आयतन क्या है यानी परिमाण क्या है यानी कितना बड़ा है तो तीन बात हो सकती है या तो ये विभु होगा मान्य सर्व व्यापक और या तो अणु होगा बहुत सूक्ष्म और या तो शरीर के बराबर होगा चौथी कोई बात हो नहीं सकती अब तीन में क्या है इस पर विचार कर लो तो ये भू नहीं है नंबर एक सर्व व्यापक नहीं है ये तो अनुभव हो रहा है आप लोगों को शरीर के अंदर है या बाहर नहीं है ये तो अपना अपना सभी का अनुभव है अपने अपने शरीर में सब व्याप्त हैं शरीर के बाहर कोई अपने आप को रियलाइज करेगा क्या और छोड़ो अनुभव को छोड़ो वेदों के द्वारा समझो जीव का उत्क्रमण होता है निकलता है शरीर से बाहर यदा अस्मा शरीरा दुत्क्रामति कौशिक की उपनिषद तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र और ये वैके अस्मा शरीर गच्छन्ति चंद्रमसमें सर्वे गच्छन्ति कौशिक की उपनिषद पहले अध्याय का दूसरा मंत्र जब जीव निकल कर जाता है जाता है हा चंद्रलोक होकर जाता है अरे हा? और फिर तस्मालो का पुनरे तस्मय लोकाय कर्मणे बृहदारण्य को उपनिषद चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का छठा मंत्र यानी परलोक से लौट के फिर आता है शरीर धारण करता है यानी उत्क्रांति गति आगति गति ये तीन बात वेद कह रहा है तो तो इसका मतलब ये कि सर्व व्यापक होता तो निकलता जाता आता कैसे फिर तो यही मिल जाता जैसे एक घट घड़ा होता है घड़ा घड़े के अंदर आकाश होता है वो खाली जगह घड़ा फोड़ दो वो आकाश किसी आकाश में मिल गया ऐसा नहीं कह रहा है वेद वेद कह रहा है वो जाता है और फिर आता है शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जननम पुनरअपि मरणम और पुनरअपि जननी जठ रे अरे तुम तो कहते हो लीन हो जाता है यही वो तो कहा था हमने लेकिन असली बात ये है तो शंकराचार्य ने दो विरोधी बातें कही है हा? उनको ऐसे ही आज्ञा थी भगवान श्री कृष्ण की तुम तो ऐसे ही करना वहां जाकर के शंकर जी के अवतार है ना जनान मद विमुखान कुरु पद्म पुराण में कहा गया श्री कृष्ण ने शंकर जी से तुम जाओ लोगों को मुझसे विमुख करो ये बताओ श्री कृष्ण भगवान भगवान नहीं है ये माइक हैं निराकार होता है भगवान ब्रह्म साकार होते ही नहीं और तमाम स्थानों में यह भी मान लिया होता है होता है चारों धाम में भगवान की मूर्ति स्थापित की शंकराचार्य ने यह भी किया तमाम बातें हैं। हाँ तो आप लोग समझे वेद के द्वारा कि जीव जाता है आता है इसलिए व्यापक माने विभू नहीं है एक बात टाइप गई वेदांत को ले लो वेदांत ने इसी तीन बात को कहा जो तीन वेद मंत्र मैंने बताए उत्क्रांति गति आगति इसी के लिए एक सूत्र बना दिया वेद अभ्यास ने उत्क्रांत गत्यागति नाम देखो ये वेदांत शब्द आप लोग सुनते हैं बार बार एक पुस्तक का नाम है बड़ी छोटी सी पुस्तक है दस पन्ने में वो पुस्तक बन जाए दस पन्ना कागज ले लो तो वो पूरा वेदांत उसमें लिख सकते हो इतनी छोटी सी किताब है वो और सबसे प्रख्यात और सब जगत गुरुओं ने और लंबे लंबे भाग्य लिखे हैं उसके ऊपर इसमें चार अध्याय हैं कुल वेदांत में और एक एक अध्याय में चार चार पाद हैं और एक एक पाद में किसी में बत्तीस किसी में चालीस किसी में साठ किसी में बीस सूत्र है बस जैसे मान लो पहला अध्याय वेदांत का पहले अध्याय के पहले पाद में बत्तीस सूत्र दूसरे पाद में तैतीस सूत्र तीसरे पाद में चौवालीस सूत्र चौथे पाद में उन्तीस सूत्र कुल टोटल एक सौ उनतालीस एक सौ अड़तीस सूत्र बस एक सौ अड़तीस सूत्र का एक अध्याय दूसरे अध्याय में एक सौ उनचास सूत्र तीसरे अध्याय में एक सौ बयासी सूत्र चौथे अध्याय में छिहत्तर सूत्र टोटल 545 सूत्र और किसी किसी ग्रंथ में एक ब्रह्म सूत्र को दो करके लिखा है तो उनके यहां और बढ़ जाता है आगे पांच सूत्र 10 सूत्र बढ़ जाते हैं जैसे आत्मकृत परिणाम एक सूत्र है अब इसको दो कर दिया किसी ने एक चार छबीस तो वो एक सूत्र बढ़ गया उसका इसलिए नंबरों में एक सूत्र की गड़बड़ ऐसी होती है तो बताओ कुल 545 सूत्र की किताब और सूत्र कितने बड़े आप लोग सुन के हंसेंगे अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया जन्मा जता हो गया इतने बड़ा सूत्र शास्त्र योनित हो गया ई क्षतेर ना शब्दम हो गया तत्व समन्वयात् हो गया स्मरती च हो गया इनु? बस ह ये चार चार छ छे शब्दों का एक सूत्र और पांच सूत्र तो ये इतने छोटे छोटे सूत्रों को हम 10 पन्ने में पांच लिख के दिखा दे बस इसी का नाम वेदांत और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इस वेदांत सूत्र को बनाने वाले वेद अभ्यास उन्होंने चार लाख श्लोक लिखे हैं पुराणों में एक लाख की एक बुक लिखी महाभारत उन्होंने ये वेदांत भी लिखा और गीता भी और आप लोग जानते ही हैं तो उन्होंने जब ये बुक लिखा तो सोचने लगे कि इतने छोटे से अक्षरों का हमने सूत्र बनाया है इसका मतलब लोग कैसे लगाएंगे सही सही कोई कुछ लगाएगा कोई कुछ लगाएगा जैसे स्मरन तिच क्या मतलब इसका स्मृतियों इस में क्या स्मृतियों में क्या समझो क्या <laughs> अरे, अरे क्या स्मृतिया स्मृति माने गीता गीता में कौन सा श्लोक ये कुछ नहीं ये ढूंढो कहाँ आयो लिखा <laughs> पुराणों में ढूंढो चार लाख में तो उन्होंने उपनिषदों का और वेदांत का सबके अर्थ को भागवत में लिख दिया एक बुक बना दिया अठारह हजार लोग उसमें उसी का अर्थ है डिटेल में अर्थात सब आप समझ लेंगे देखो एक बात बताऊ शंकराचार्य ने उपनिषदों का भाष्य किया गीता का भाष्य किया अरे छोटी छोटी किताब विष्णु सहस्त्र नाम ये भी कोई किताब है भगवान के हजार नाम है खाली उसका भी भाष्य किया लेकिन भागवत का भाष्य नहीं किया छुआ नहीं उसको क्यों अगर भागवत का भाष्य लिखते तो उनका जो अद्वैत का सिद्धांत है वो प्रारंभ में खंडित तो हो जाता सत्यम परम धीम ही तो पहला श्लोक कह रहा है मैं श्री कृष्ण की शरणागत हूं वो ब्रह्म है जन्माद्य चुन्मयाद तरत चार थे स्वभिज्ञ इसलिए उन्होंने अर्थ नहीं किया उसका तो वेदांत में दस सूत्रों के द्वारा वेद अभ्यास में सिद्ध किया है कि जीव विभू भी नहीं और शरीराकार भी नहीं अणु भी नहीं तो तीन सूत्र तो है कि शरीराकार नहीं पहले उनको समझ लो एवं च आत्मा आकार दो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का बत्तीसवां सूत्र अर्थात जीवात्मा शरीर के परिमाण का नहीं हो सकता ये गलत है क्यों इसलिए कि अगर शरीर परिमाण का मानोगे तो चीटी की आत्मा हाथी में कैसे समाएगी और हाथी की आत्मा चीटी में कैसे घुसेगी और फिर एक ही शरीर में जब हम पैदा हुए एक फुट के थे फिर दो फुट के हुए अब आत्मा कैसे होगा वो तो एक फुट की आत्मा पैदा हुई जब तक, अब हम दो फुट के हो गए चार फुट के हो गए आठ फुट के हो गए हाँ हाँ आठ फुट के लोग हैं हमारी दुनिया में आप लोग हंसिए है नहीं तो ये इतने लंबे लंबे हम होते जा रहे हैं तो आत्मा तो एक फुट की थी जब हम पैदा हुए तो वो कहते हैं कि अजीब हम आत्मा भी बढ़ती जाती है तो फिर एक सूत्र बना दिया बेदव्यास ने न चर्याद अविरोध हो बिकारा दिव्या दूसरे अध्याय के दूसरी पाद का तैतीसवा सूत्र अगर आप मानते हैं कि आत्मा बढ़ती जाती है और हाथी की आत्मा चींटी में छोटी हो जाएगी तो घटने बढ़ने वाला जो कोई तत्व होता है वो नश्वर होता है और आत्मा तो नित्य है आप कैसे कहते हैं तो फिर एक सूत्र बना दिया दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का चौतीसवा सूत्र अंत्यावस्थित उभय ये उभय यानी प्रारंभ में अंत में मोक्ष में सदा आत्मा एक सी लिमिट का होता है वो तो घटता बढ़ता नहीं इसलिए शरीराकार आत्मा है ये कहना गलत चलो उससे भी छुट्टी मिली अर्थात न विभू है और न शरीराकार है अब तीसरा तो हो गई लेकिन उसको भी समझ लो उसको डिटेल में लिखा है दस सूत्रों में नंबर एक मैंने बताया आपको उत्क्रांति गत्या गति नाम दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का उन्नाईसमा सूत्र अर्थात जीव का उत्क्रमण होता है गमन होता है आगमन होता है इससे सिद्ध होता है कि जीव अणु है फिर इसके आगे सूत्र हैं स्वात्मना उत्तरयो उत्तर यो अर्थात गमना गमन ये दो वस्तु सिद्ध करती है कि जीव अणु है फिर आगे चलो स्वयं शंका करते हैं वेद अभ्यास न अणु हूं ताक्ष के ना इतना धिकारात जीव अनु नहीं है क्यों वेद कह रहा है आत्मा विभु है हा नहीं नहीं नहीं वो आत्मा जो विभू कह रहा है सेम उत्तर दे रहे हैं बेद उसी सूत्र में ना अणु अणु नहीं है ऐसा मत समझना कि वेद में ये लिखा है कि ये आत्मा विभू है ये उस आत्मा के लिए लिखा है जो परमात्मा है ये आत्मा शब्द जो है ये परमात्मा के लिए भी में आया है जीवात्मा के लिए भी आत्मा बारी दृष्टव्य स्रोतव्यो निध्या ये भगवान के लिए आया है आत्मा या आत्मनि ये भगवान के लिए आया है ये आत्मा ये भगवान के लिए आया है साता आत्मा ये भगवान के लिए आया है इसलिए जीव अणु ही है फिर आगे स्वशब्दोन्माच उसके आगे अविरोधक चंदनवत अवस्थित बैशेष्यादित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 तक के ब्रह्म सूत्र हम बोले इतने दस सूत्रों में वेद व्यास ने सिद्ध किया कि जीव अणु ही है और ध्यान दो अट्ठाईसवा सूत्र जो है पृथ्वीपदेश यहां तक शंकराचार्य ने माना हा जीव अणु ही है उत्क्रांति गत्या गति गतिश्रवण जीवस्थ परिच्छेद प्रापयतीशांक भाष्य जीव परिच्छि है सर्व व्यापक नहीं अब दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का व्य सूत्र आया तदुनुसार्वाद तू तद्यपदेश प्रागवत बदल गए इसमें शंकराचार्य उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं जीव अणु नहीं है तो सर्व व्यापक ही है <laughs> ये ये वंत सूत्र जो है इसका अर्थ है कि तद गुण सारात्वात्माने जीवात्मा शुद्ध जीवात्मा का जो गुण है ज्ञान उसके गुण जो है ज्ञान वो केवल उसी को बोल दो अगर तो भी जीवात्मा का बोध हो जाएगा कैसे प्रागवत जैसे भगवान के बारे में होता है वक्त माने समान उपमा है कि जैसे भगवान के बारे में सचित आनंद न बोलते आनंदो ब्रह्मित विजानात बोला जा रहा है वेद में ऐसे ही जीव को ज्ञान बोल देते हैं केवल ज्ञान विज्ञानम यज्ञम तनुते तैचर्योपनिषद दो पांच विज्ञान यज्ञ करता है विज्ञान माने जीवात्मा शंकराचार्य ने इस ब्रह्म सूत्र में वेद मंत्र कोट किया सवा एस महानज आत्मा विज्ञान माया बृहदारण्य को पद चार चार बाईस इस वेद मंत्र में लिखा है बड़ा मंत्र है ये सर्वस्य बशी सर्वस्य सर्वस्त सर्वस्याधिपति ही सर्वेश्वरा हा। चार शब्द ये चार शब्द ब्रह्म के लिए आएंगे ना? सर्वेश्वर जीव तो नहीं सर्वस्याधिपति जीव तो नहीं सर्वस्वी जीव तो नहीं ब्रह्म और ने इसको जीव वाचक बना दिया इस वेद मंत्र को और ध्यान दो इसी वेद मंत्र को दो तीन बीस ब्रह्म सूत्र में यानी न अनु अतक्ष चे न इतराधिकारात इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में स्वयं ने ब्रह्म परक माना देखो अंधेर एक वेद मंत्र को में सूत्र में कह रहे हैं कि ये ब्रह्म परक मंत्र है और में बस नौ सूत्र का फरक वीसवे सूत्र में कह रहे हैं जीव परख है। <laughs> तो इन दस सूत्रों में और ये वेदव्यास कौन है जिनके खिलाफ शंकराचार्य ने लिखा है शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़ के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेद और इन वेद को शंकराचार्य ने भगवान माना अपनी राइटिंग में लिखा कृष्णायती कश्यापूत न्यान मिति साक्षात व्यासो नारायणः प्रा नारायण व्यास ने लिखा है वो गोपियों के विरह की दशा आत्मकृते परिणाम सूत्र है आगे भगवान ही संसार बन गया इस सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा वेद व्यास भ्रांत हो गए थे भ्रांत माने स्क्रू डीला अपने गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, के गुरु को नारायण कहने वाले और कह रहे हैं भ्रांत हो गए थे वो उनका दिमाग खराब हो गया था जो ऐसा लिख गए संसार है वह नहीं ये तो ब्रह्म है लोगों ने मन से गढ़ लिया है संसार मन मनगढ़ है ये मन है ना ऐसे शंकराचार्य कहते हैं मन से गढ़ लिया गया है ये संसार तो क्यों जी अगर कोई चीज मन से गढ़ी जाएगी तो मन से नष्ट भी की जा सकती है नंबर दो हर एक आदमी एक पेड़ को पेड़ ही गढ़ता है उसको कोई गधा भी कहे कोई ऊंट भी बना दे मन से सारी वस्तुए हर एक आदमी अपने अपने मन से एक ही गढ़ रहा है ऐसी तमाम बातें है डिटेल में बतावे तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाए तो जीव अणु है और हृदय में रहता है ध्यान दो नंबर अणु है मान बहुत सूक्ष्म और हृदय में रहता है उसी में वो अणु अणु का भगवान वाला अणु वो भी अणु है लेकिन वो सर्व व्यापक अणु है <laughs> वो चित है ये भी चित्त है दोनों हृदय में रहते हैं हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना पैदा कर देता है एक जीवात्मा इसके लिए वेद मंत्र है खाली वेदांत नहीं वेद भी कह रहा है ही एश आत्मा हृद ही एस आत्मा प्रश्नोपनिषद सवा एश आत्मा हृद छोपनिषद आठवें प्रपाठक के तीसरे खंड का तीसरा मंत्र वो हृदय में रहता है जीव और वो सारे शरीर में व्याप्त है इसका भी वेद मंत्र है आलो मध्य आ, आ नखे भांदोग्योपनिषद आठवें प्रपाठक के आठवें अध्याय का खंड का पहला मंत्र तो मंत्रेद के द्वारा वेदांत के द्वारा और पुराणों के द्वारा भी सूक्ष्म जीव ये जीव सूक्ष्म है हृदय में रहता है सारे शरीर में चेतना पैदा करता है भगवान की शक्ति है लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट भगवान की शक्ति है और तटस्था शक्ति है और भगवान से भेदा भेद संबंध है इसका इतना विषय आपको समझाया गया शेष कल लाडली लाल की